अध्याय खंड प्राणम समाकर्ष्य शांडिलोपनिषद्या बाहर सामकृष्य पूरी न्येसाग्रेदुष्ठे मनसा प्राणम संध्या सुवासरा सर्वरोग विर्मुक्तो भवेगी बाहर से प्राण प्राणवायु को अंदर की ओर आकृष्ट करके उदर में प्रतिष्ठित करें और वहाँ से उसे नाभि के मध्य में नाक के अग्रभाग में तथा पैर के अंगूठे में मन द्वारा प्रयास पूर्वक धारण करे इस तरह से संध्या काल में यह क्रिया सदैव करने वाला योगी साधक समस्त रोगों से मुक्ति पाकर श्रम रहित हो जाता है नाशाग्रे वायु विजय भवती नाभिमध्य रोग विनाश पादांगुष्ट धारणा शरीर लघुता भवती नासिका के अग्रभाग पर वृत्ति केंद्रित करने से वायु को वश में किया जा सकता है नाभि के मध्य में स्थित करने से सभी रोगों का नाश होता है तथा पैर के अंगूठे में स्थित करने से शरीर हल्का हो जाता है रसना द्वाजमाकृष्य सततम नर श्रमदा हो तो न्या्यस्तथा जो मनुष्य जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर सतत पान किया करता है उसे श्रम या दाह नहीं होता तथा उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं साध्य ओर ब्राह्मण काले वायु माँ कृश्च पिभेत त्रिमासा कल्याणी जायते वाक्शास्वती जो ब्राह्मण दोनों संध्या काल में वायु को अपनी ओर आकृष्ट करके उसको पीता रहता है उसकी वाणी में तीन मास में ही कल्याण स्वरूपा माँ सरस्वती प्रकट हो जाती है एवं षणमा सर्वरोग निवृत्ति जिहया वायु माली जिहवा मूले निरोधय मृतम विद्वान सकलम भद्रम अस्त्रते इसी तरह से छः मास पर्यंत अभ्यास करने से समस्त प्रकार के रोगों का समन हो जाता है जो विद्वान पुरुष जिह्वा द्वारा वायु को ग्रहण करके जिह्वा के मूल में उसे अवरुद्ध करता है वह अमृत का पान करता है तथा उसका सब प्रकार से कल्याण ही होता है आत्मन आत्मनात्मिड़ा धारि भ्रुवोतरे विभेद्य त्रिदसा व्याधिस्थोपि मुच्यते इला नारी के द्वारा दोनों भावों के मध्य में आत्मा में ही आत्मा अर्थात मन को धारण कर लेने से पुरुष देवों के आहार का भेदन करता है इस क्रिया को संपन्न करते समय यदि वह रोगी भी होता है तो समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है नारिध्याम वायुप्य नास काम वह व्याधि स विमुते ईड़ा एवं पिंगला दोनों नाड़ियों के द्वारा वायु को नाभि तक खींचकर पेट के दोनों भागों में जो मनुष्य एक घड़ी तक चलाता रहता है वह सभी रोगों से छूट जाता है मास मेकम त्रिस संध्यम तो विभेद्य त्रिदा धार्ये तुंद मध्यम जो मनुष्य एक मास तक तीनों प्रातः मध्यान्हय सायंकाल में जिह्वा द्वारा वायु को अंदर आकृष्ट करके उधर के मध्य भाग में अवरुद्ध करता है वह भी देवताओं के आहार का भेदन करने वाला हो जाता है मनुष्य का आहार तब पचता है जब उसके पाचक रस खाए हुए पदार्थों का भेदन करने में समर्थ होते हैं देवताओं के सूक्ष्म आहार मनुष्य के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं केवल सामान्य लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते योगी अपनी चेतना से उसका भेदन करके उसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है जरा सर्वे नश्य विषाणी विविधा च मुहूर्तमितग्रे मन सां तस्य पापमान तार्जित जो पुरुष नित्य मुहूर्त भर के लिए मन के साथ वायु को नासिका के अग्रभाग पर धारण करता है उसके सभी तरह के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के विषयों का समन हो जाता है उसके सैकड़ों जन्म के पाप पूर्ण रूप से छूट जाते हैं तार संयम सकान नासग्रे चित्त संयम इंद्रलोक ज्ञानम तथदचित्त संयम ज्ञानम चक्षुषी चित्त संयमात्मसर्वलोक ज्ञानम श्रोत्रे चित्तस्य संयमलोकम तत्प्व संयमृति लोक ज्ञान पृष्ठे संयमरुणलोक वामकरणे कर्णे वाम कर्णे कंठे संयारत्म सोमलोकम वामचक्षुषि संयम शिवलोक मृत संशय ब्रह्म लोक ज्ञानम् पादे शय्यमतलोकम पाद शय्यमित्लोक ज्ञान पादसंधौ शय्यमानलौल्लोक ज्ञान ज्ञानम् शयम सुतलोकम जानो शय्यम ज्ञानम् पुरचित्त संयमृषातलोक संयम तलातलोक ज्ञान नाव चित्तम् भूलोक ज्ञानम संयम भुवल्लोक ज्ञानम चिति संयमस्वरलोक हृदय भाव चितिशयमलोक ज्ञान कंठे चितिशयजनोलोक ज्ञान ब्रूबधे चिंतयम तपोलोकमे चिंम सत्यलोक ज्ञानम् धर्माधसंयतीतागत धर्म गंतंतुन ध्वनौ चितसंयम सर्वजोत संचितकी चितसंयम पूर्व ज्ञानम् परिचित्ते परीचिते चिंतसंयमचित ज्ञान कायूपे चिंतयूप बलें चिंयदादी बलम सूर्य चि्तंयुवन ज्ञानम चंद्रे चित्त संयम ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तदतिदर्शन स्वास्थ संयम पुषज ज्ञानमचक्रे काय्यूह ज्ञान कंठकूपे क्षुत्पाशा निर्वृत्ति कुरनाजा धैर्य तारे सिद्ध दर्शन कायाकाश संयम आकाशगमन तत्स्था संयम तत्दी आँख की पुतली पर संयम करने से सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है नासिका के अग्रभाग पर चित्त का संयम करने से इंद्रलोक का ज्ञान प्राप्त होता है उसके नीचे चित्त का संयम करने से अग्नि लोक का ज्ञान प्राप्त होता है नेत्र में चित्त का संयम करने से सभी लोगों का ज्ञान प्राप्त होता है स्रोत्र में संयम करने से यम लोक का ज्ञान प्राप्त होता है उसके बगल में चित्त का संयम करने से राक्षसों के लोक का ज्ञान होता है पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है बाएं कान में चित्त का संयम करने पर वायु लोक का ज्ञान होता है कंठ में संयम करने से चंद्र लोक का ज्ञान होता है बाई आँख में संयम करने से शिव लोक का ज्ञान प्राप्त होता है मस्तक में संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है पैर के नीचे तलवे में संयम करने से अतल लोक का ज्ञान होता है पैर अर्थात पंजे में संयम करने से वितल लोक का ज्ञान होता है पैर के जोड़ टखने में चित्त का संयम करने से नितल लोक का ज्ञान होता है पैर की जंघा पिंडली में संयम करने से सुतल लोक का ज्ञान होता है जानो घुटने में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान प्राप्त होता है उरु जांग में संयम करने से रसातल का ज्ञान होता है कमर में संयम करने से तलातल लोक का ज्ञान होता है नाभि में चित्त का संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है पेट में संयम करने से भूह लोक का ज्ञान होता है हृदय में चित्त का संयम रखने से स्वलोक का ज्ञान प्राप्त होता है हृदय के ऊर्ध भाग में चित्त का संयम करने से महलोक का ज्ञान प्राप्त होता है कंठ में संयम करने से जनः लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है भौहों के मध्य में संयम करने से तपहलोक का ज्ञान प्राप्त होता है मस्तक में चित्त का संयम करने से सत्यलोक का ज्ञान प्राप्त होता है धर्म तथा अधर्म में संयम करने से भूत भविष्यत का ज्ञान हो जाता है विभिन्न प्राणियों की आवाज में संयम करने से उनको बोली का ज्ञान होता है संचित कर्म में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है दूसरे लोगों के चित्त में संयम रखने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है शरीर के रूप में संयम करने से दूसरे का रूप हो जाता है बल में संयम करने से हनुमान आदि के जैसा बल प्राप्त हो जाता है सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है चंद्र में संयम करने से समस्त तारामलों का ज्ञान हो जाता है ध्रुव में संयम करने से उसकी गति का दर्शन होता है स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है नाभि चक्र में संयम करने से शरीर व्यूह का ज्ञान होता है कंठ कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास समाप्त हो जाती है कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है तारा में संयम करने से सिद्ध दर्शन होता है तथा शरीर के आकाश में संयम करने से मनुष्य आकाश में गमन कर सकता है इस तरह से भिन्न भिन्न स्थानों में संयम करने से उस स्थान में स्थित विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं यहाँ संयम का अर्थ अपने चित्त के माध्यम से स्थान विशेष में स्थित दिव्य चेतन धारा के साथ तादाद स्थापित कर लेना तादात्मिक स्थिति में उस चेतना विशेष के साथ जुड़े सारे तथ्य चित्त की अनुभूति में सहज ही आने लगते हैं योग दर्शन में धारणा ध्यान और समाधि की एकत्र स्थिति को संयम कहा जाता है